विनय पत्रिका परिशिष्ट पूजियत गणराव एक बार सब देवताओं में इस बात के लिए झगड़ा उठा कि सबों में प्रथम पूज्य कौन है अंत में यह निश्चय हुआ कि समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आ जाए वही सर्वप्रथम पूज्य समझा जाएगा सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर निकले बेचारे गणेश जी की सवारी चूहा क्या करते बड़े ही असमंजस में पड़े इतने में नारद जी उस रास्ते से होकर निकले गणेश जी को मनमाने मन मारे बैठा देख उन्होंने कहा किस चिंता में आप पड़े हैं राम नाम लिख कर उसकी ही परिक्रमा करके निश्चिंत हो जाइए राम नाम में ही अखिल सृष्टि नहीं है। फिर क्या था गणेश जी ने चट राम नाम लिख कर उसकी परिक्रमा कर डाली और सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आने के फलस्वरूप सर्वप्रथम पूज्य हो गए यह राम नाम की महिमा है महिमा जास जान गणराहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव रोक्यो विंध्य कथा आती है कि विंध्याचल पर्वत बहुत ही ऊंचा था सूर्य की प्रचंड किरणें जब उस पर्वत के आश्रय रहने वाले वृक्ष नताओं को झुलछाने लगी तब उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सूर्य नारायण को ढक लेने के उद्देश्य से वह अपने शरीर को बढ़ाने लगा इससे सारे देवता भयभीत हो उठे और सब ने आकर अगस्त ऋषि से प्रार्थना की महर्षि अगस्त जी ने राम नाम का स्मरण कर विंध्याचल के मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि देख जब तक मैं यहाँ न लौट आऊँ तब तक तू ऐसा ही पड़ा रहे। अगस्त जी फिर न लौटे और वह पर्वत जो की त्यों आज तक खड़ा है यह है श्री नाम नाम की महिमा दंडक बहुमि पुनीत भई कथा है कि एक बार बड़ा भारी दुर्भिक्ष पढ़ा सब ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम पर आ ठहरे पीछे जब दुर्भिक्ष मिट गया तो वे गौतम ऋषि से विदा मांगने के लिए गए ऋषि ने उनको उसी आश्रम में रहने के लिए कहा तथा अन्यत्र जाने के लिए मना किया तब उन ऋषियों ने एक माया की गौ रचकर गौतम ऋषि के खेत में खड़ी कर दी ऋषि जब उसे हाँकने के लिए गए तो वह गिर पड़ी और मर गई इस पर वे सारे ऋषि उनके ऊपर गोहत्या का दोष मर कर जाने लगे गौतम ऋषि ने योग बल से जब उनकी इस माया को जाना तब क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश अपवित्र नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तभी से वह दंडक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ कभी कोई लता वृक्ष नहीं उगते थे सदा वह प्रदेश वीरान रहता था भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धरते ही वह उजाड़ प्रदेश पवित्र और हरा भरा हो गया